श्रीगर्गसंहिता श्री वृंदावन श्री खंड अध्याय ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्रीकृष्ण की स्तुति ब्रह्मवाच कृष्णाय चपलां मेघवप से चपलांबराष्ट वचनाय परात् तस्मै ब्रह्मा बोले से युक्त विद्युत वर्ण का वस्त्र धारण करने वाले वाले अमृत तुल्य मीठी बोलने वाले धारी मयूर पिक्षु को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को उनके भ्राता बलराम सहित नमस्कार है श्री कृष्ण आप साक्षात् स्वयं पुरुषोत्तम पूर्ण परमेश्वर प्रकृति से हरि हैं हम देवता जिनके अंश और कलावतार हैं जिनकी शक्ति से हम लोग क्रमशः विश्व के सृष्टि पालन एवं संहार करते हैं उन्हें आपने साक्षात कृष्णचंद्र के रूप में अवतरण होकर धराधाम पर नंद का पुत्र होना स्वीकार किया है आप प्रधान प्रधान गोप बालकों के साथ गोपवेश से वृंदावन में गोचरण गोचारण करते हुए विराज रहे हैं करुणों कामदेव के समान में श्याम वर्ड, पीत बिहारी परम रमड़ी तेजोमयारीहरि को मैं प्रणाम करता हूँ से निर्लिप्त आकाश के समान प्राणियों के देह में क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित हैं, जो अधिज्ञ एवं चैत्य स्वरूप है जो माया रहित है और जो निर्मल भक्ति तथा प्रबल वैराग्य आदि भावों से प्राप्त होते हैं उन आदिदेव हरि की मैं वंदना करता हूँ सर्वज्ञ जिस समय मन में प्रबल रजोगुण का उदय होता है उसी समय मन संकल्प विकल्प करने लगता है संकल्प विकल्प के वशीभूत मन में ही अभिमान की उत्पत्ति होती है और वही अभिमान धीरे धीरे बुद्धि को विकृत कर देता है क्षण स्थायी बिजली के समान बदलते हुए ऋतु गुणों के समान जल पर खींची गई रेखा के समान प्रसाद के द्वारा उत्पन्न किए हुए अंगारों के समान और कपटी यात्री की प्रीति के समान जगत के सुख मिथ्या है विषय सुख दुखों से घिरे हुए हैं एवं अलात चक्रवत जलते हुए अंगार को वेग से चक्राकार घुमाने पर जो क्षणस्थायी वृत्त बनता है उसके समान है जैसे वृक्ष न चलते हुए भी जल के चलने के कारण चलते हुए से दिखते हैं नेत्रों को वेग से घुमाने पर अचल पृथ्वी भी चलती हुई सी दिखती है कृष्ण उसी प्रकार प्रकृति से उत्पन्न गुणों के वश में होकर भ्रांत जीव उस प्रकृतिजन्य सुख को सत्य मान लेता है सुख एवं दुख मन से उत्पन्न होते हैं नेत्रावस्था में वे लुप्त हो जाते हैं और जागने पर पुनः उनका अनुभव होने लगता है जिनको इस प्रकार का विवेक प्राप्त है उनके लिए यह जगत निरंतर स्वप्नावस्था के भ्रम के समान ही है ज्ञानी पुरुष ममता एवं अभिमान का त्याग करके सदा वैराग्य से प्रीत करने वाले तथा शांत तो होते हैं जैसे एक दिए से सैकड़ों दिए उत्पन्न होते हैं वैसे ही एक परमात्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है ऐसी तात्विक दृष्टि उनकी रहती है भक्त निर्धूम अग्निशिखा की भांति गुणमुक्त एवं आत्मनिष्ठ होकर हृदय में ब्रह्मा के भी स्वामी भगवान वासुदेव का भजन करते हैं जिस प्रकार हम एक ही चंद्रबिंब को अनेकों घड़ों के जल में देखते हैं उसी प्रकार आत्मा के एकत्व का दर्शन करके श्रेष्ठ परमहंस भी कृतार्थ होते हैं निरंतर स्थम करते रहने पर भी वे जिनके महात्मा के षोडशांक षोडशांश का भी कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके तब त्रिलोकी में उन श्रीहरि के गुणों का वर्णन भला दूसरा कौन कर सकता है मैं चार मुखों से देवाधिदेव महादेव जी पाँच मुखो से तथा हजार मुख वाले शेष जी अपने सहस्र मुखों से जिनकी स्तुति सेवा करते हैं वैकुंठ निवासी विष्णु शेरोद साई साक्षात हरि और धर्मसुत नारायण ऋषि उन गोलोकपति आपकी सेवा किया करते हैं हा मुरारे आपकी महिमा धन है भूतल पर उस महिमा को न मुनिगण जानते हैं ना मनुष्य ही सुर असुर तथा चौदहों मनु भी उसे जानने में सब असमर्थ हैं ये सब स्वप्न में भी आपके चरण कमलों के दर्शन पाने में असमर्थ है गुणों के सागर मुक्तदाता पर रमापति गुणेश रजेश्वर श्रीहरि को मैं नमस्कार करता हूँ तांबूल, राग रंजित सुंदर मुख से सुशोभित मधुरभाषी पके हुए बिंब फल के समान लाल लाल अधरों वाले स्मित हास्य युक्त, कुंद कली के समान शुभ्र दंत पंक्ति दंतपंक्ति जगमगाते हुए नील अलकों से आवृत, कपोलों वाले मनोहर कांति तथा झूलते हुए स्वर्ण कुंडलों से मंडित श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ आपका परम सुंदर रूप मनमत के मन को भी हरने वाला है मेरे नेत्रों में सर्वदा मकर कुंडलधारी श्याम कलेवर श्री कृष्ण के उस रूप का प्रकाश होता रहे जिनकी लीला वैकुंठ लीला की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है और जिनके परम श्रेष्ठ मनोहर रूप को देवगण भी नमस्कार करते हैं उन गोपलीला गोपलीलाकारी गोलोकनाथ को मैं मस्तक नवाकर प्रणाम करता हूँ बसंतकालीन सुंदर कंठ वाले कोकिलादि पक्षियों से युक्त सुगंधित नवीन पल्लव युक्त वृक्षों से अलंकृत सुधा के समान शीतल धीर अर्थात मंद पवन की क्रीड़ा से सुशोभित वृंदावन में वितरण करने वाले श्री कृष्ण की जय हो वे सदा भक्तों की रक्षा करें आपके विशाल नेत्र तथा उनकी तिरछे चितवन कमल पुष्पों का मान और झूलते हुए मोतियों का अभिमान दूर करने वाली है भूतल के समस्त रसकों को रस का दान करती है तथा कामदेव के वाणों के समान पहने एवं प्रीतिदान में निपुण हैं, जिनकी नखमढ़ियाँ शरतकालीन चंद्रमा के समान शुक्र सुरक्त हृदय ग्रहिणी गाढ़ अंधकार का नाश करने वाली और जगत के समस्त प्राणियों के पापों का ध्वंस करने वाली है तथा स्वर्ग में देव मंडली जिनका श्री विष्णु एवं श्री हरि नखावली के रूप में स्तमन करती है मैं उनकी आराधना करता हूँ आपके पाद पद्मों की सर्वदा बजरे वाली श्रीहरि के सैकड़ों किरणों से युक्त सुदर्शन चक्र के समान आकार वाली पैजनियाँ ऐसी है जिनसे गोल घेरे की भांति किरणें इस प्रकार निकलती हैं जैसे सूर्य के प्रकाश युक्त रथ चक्र की परिधि हो अथवा जो आपके पाद पद्मों की परिधि के समान सुशोभित है आपकी कमर में छोटी छोटी घंटियों से युक्त दिव्य पीताम्बर जगमगा रहा है मैं अक्लिष्ट कर्मा भगवान श्री कृष्ण आपके उस मनोहर रूप की आराधना करता हूँ जिनके कांतिमान कसौटी सदेश एवं भृगुपद अंकित विशाल वक्षस्थल पर लक्ष्मी विलास करती हैं जिनके गले में स्वर्ण स्वर्णमढ़ी एवं मोतियों की लड़ियों से युक्त तथा तारों के समान झिलमिल प्रकाश करने वाले तथा भ्रमणों की ध्वनि से युक्त हीरों के हार हैं जो सिंदूर वर्ण की सुंदर अंगुलियों से वंशी बजा रहे हैं जिनकी अंगुलियों में सोने की अंगूठियां सुशोभित हैं जिनके दोनों हाथ द्वीजों को दान देने वाले चंद्रमा के समान नखों से युक्त एवं कामदेव के वन के कदम्ब वृक्षों के पुष्पों की सुगंध से सुहासित है जिनकी मंद गति राजंस की भांति सुंदर है जिनके कंधे गले तक ऊंचे उठे हुए हैं उन श्रीहरि की मेघमाला का मान हरण करने वाली मनोहर काकुल का मैं स्मरण करता हूँ जो स्वच्छ दर्पण की भांति निर्मल सुखद नवजौवन की कांति से युक्त मनुष्यों के रक्षक तथा मणिकुंडलों एवं सुंदर घुघराले बालों से सुशोभित है श्रीहरि के सूर्य तथा चंद्रमा की भांति प्रभा से युक्त उन दोनों कपोलों का मैं स्मरण करता हूँ जो स्वर्ण तथा मुक्ता एवं भैदुर मणि से जटित लाल वस्त्र का बना हुआ है जो कामदेव के मुख पर क्रीड़ा करने वाले संपूर्ण सौंदर्य से विलसित है जो अरुण कांति तथा चंद्र एवं करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा सम्पन्न है और मयूर पिक्ष से अलंकृत है श्री कृष्ण के उस मुकुट को मैं नमस्कार करता हूँ जिनके द्वार देश पर स्वामी कार्तिकेय गणेश इंद्र चंद्र एवं सूर्य की भी गति नहीं है जिनके आज्ञा के बिना कोई निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकता उन जगदीश्वर श्री कृष्ण चंद्र की मैं आराधना करता हूँ ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का स्तवन करके पुनः हाथ जोड़ कर कहने लगे जगत के स्वामी मैं आपके ना भी कमल से उत्पन्न हूँ अतएव जिस प्रकार माता अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा कर देती है उसी प्रकार आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कर दें ब्रजपते कहाँ तो मैं और एक ओ लोक का अधिपति और कहाँ आप करोड़ों ब्रह्मांडों के नायक अतएव ब्रजेश मजसुदन देव आप मेरी रक्षा करें जिनकी माया से देवता दैत्य एवं मनुष्य सभी मोहित हैं मैं मूर्ख उनको अपनी माया से मोहित करने चला था गोविंद आप नारायण हैं मैं नारायण नहीं हूँ हरी आप कल्प के आदि में ब्रह्मांड की रचना करके नारायण रूप से श्रेष्ठशाई हो गए आपके जिस ब्रह्म रूप तेज में योगी प्राण त्याग करके जाते हैं बालघातनी पूतना भी अपने कुल सहित आपके उसी तेज में समा गई माधव मेरे ही अपराध से आपने गोवस्त्र एवं गोप बालकों का रूप धारण करके वनों में विस्तरण किया अतव भोग आप मुझको क्षमा करें गोविंद पिता जैसे पुत्र का अपराध नहीं देखता वैसे ही आप भी मेरे अपराध की उपेक्षा करके मेरे ऊपर प्रसन्न हो जो लोग आपके भक्त न होकर ज्ञान में रति करते हैं उनको क्लेश ही हाथ लगता है जैसे भूसे के लिए परिश्रमपूर्वक खेत जोतने वालों को भूसा मात्र प्राप्त होता है आपके भक्ति भाव में नितराम व्रत रहने वाले अनेकों योगी मुनि एवं ब्रजवासी आपको प्राप्त हो चुके हैं दर्शन और श्रवण दो प्रकार से उनकी आप में रती होती है किंतु अहो श्री हरि की माया के कारण उनके प्रति मेरी रति नहीं हुई ब्रह्मा जी ने जो कहकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए उनके अर्थात श्री कृष्ण के पाद पद्मों में प्रणाम किया एवं सारे अपराधों को क्षमा कराने के लिए भक्तिभाव से श्री कृष्ण से वे फिर निवेदन करने लगे मैं गोपकुल में जन्म लेकर आपके पाद पद्मों की आराधना करता हुआ सुगति प्राप्त कर सकूँ इसका व्यतिरेक न हो भगवान शंकर आदि हम इंद्रियों के अधिष्ठाता देवगण ने भारतवासी इन गोपों की देह में स्थित होकर एक बार भी श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया अतः हम धन्य हो गए श्री कृष्ण आपके माता पिता एवं गो, गोपियों का तो कितना अनिर्वचनीय सौभाग्य है जो व्रत में आपके पूर्ण रूप का दर्शन कर रहे हैं संपूर्ण विश्व का उपकार करने वाले मुक्ताहार धारण करने वाले विश्व के रचयिता सर्वाधार नीला के धाम रवि तनिया यमुना में विहार करने वाले परायण श्री चंद्र का अवतार ग्रहण करने वाले प्रभु मेरी रक्षा करें विष्णु कुल रूप सरोवर के कमल स्वरूप नंद नंदन राधापति देव देव मदन मोहन ब्रजपति गोकुलपति गोविंद मुझ माया से मोहित की रक्षा कीजिए जो व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रतीक्षिणा करता है उसको जगत के संपूर्ण तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है वह आपके सुखदायक परात पर गोलोक नामक लोक को जाता है नारद जी कहते हैं लोकपति लोक पितामा ब्रह्मा ने इस प्रकार सुंदर वृंदावन के अधिपति श्री गोविंद का स्तमन करके प्रणाम करते हुए उनकी तीन बार प्रदिकिणा की और कुछ देर के लिए अदृश्य होकर गोवश्य तथा गोप बालकों को वरदान देकर लौट जाने के लिए अनुमति की प्रार्थना की तदनंतर श्रीहरि ने नेत्रों के संकेत से उनको जाने का आदेश दिया लोक पितामह ब्रह्मा भी पुनः प्रणाम करके अपने लोक को चले गए राजन इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण वन से पूर्वक गोवश्य एवं गोप बालकों को ले आए और यमुना तट पर जिस स्थान पर गोप मंडली विराजित थी उन लोगों को लेकर उसी स्थान पर ऊँचे गोवत्सों के साथ लौटे हुए श्री कृष्ण को देखकर उनकी माया से विमोहित गोपों ने उतर, उतने समय को आधी क्षण जैसा समझा वे लोग गोवस्ों के साथ आए हुए श्री कृष्ण से कहने लगे आप शीघ्रता से आकर भोजन करें प्रभो आपके चले जाने के कारण किसी ने भी भोजन नहीं किया इसके उपरांत श्री कृष्ण ने हंसकर बालकों के साथ भोजन किया और बालकों को अजगर का चमड़ा दिखाया तदनंतर बलराम जी के साथ गोपों से घिरे हुए श्री कृष्ण वस्वृंद को आगे करके धीरे धीरे व्रज को लौटा है। सफ़ेद चितकबरे लाल पीले धूम्र एवं हरे आदि अनेक रंग और स्वभाव वाले गोवत् को आगे करके धीरे धीरे सुखद वन से गोष्ठ में लौटते हुए गोप मंडली के बीच स्थित नंद नंदन की मैं वंदना करता हूँ राजन श्री कृष्ण के विरह में जिनको क्षण भर का समय युग के समान लगता था उन्हीं के दर्शन से उन गोपियों को आनंद प्राप्त हुआ बालकों ने अपने अपने घर जाकर गोष्ठों में अलग अलग बच्चों को बांधकर कर वध एवं श्रीहरि द्वारा कोई आत्मरक्षा के वृत्तांत का वर्णन किया इस प्रकार श्री गर्गसहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक नवम अध्याय पूरा हुआ